रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है चढ़ चल जाओ बाण पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा निसी में वहा राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा यह कहकर कुछ बाण के क्षमा मांग तत्काल खड़े हुए इस कार को रघुकुल के वे लाल कपिन सोचा भेजते सर पर भरत उदार निज पराक्रम से नहीं निज राम कृपा धार सही भरत बाढ़ में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है जिस समय अनन्या उपासके यह लहर उठी मन मानस में भर गए घाव आ गए शक्ति बिजली से दौड़ी नस नस मे बोले दो आशीर्वाद प्रभु जाएगा बाण समान सचिव श्री राम कृपा से निषि में पहुँचेगा यहाँ हनुमान सचिव हे स्वामी देरी अच्छी नहीं अब आज्ञा मुझे दीजिएगा बस विदा श्री भरत लाल विदा दंडवत प्रणाम लीजिए गान यह कहकर मस्तक नमान चले तुरंत हनुमान मन ही मन करते हुए भरतलाल का गान धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरतलाल जैसा भाई धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरतलाल जैसा भाई ऐसे ही भाई से इज्जत आर्यदेश है पाई धन्य धन्य से स्वार्थी जग में भरत लाल जैसा भाई भ्रात भाव हो जहाँ भरत जैसी वही पूर्ण संपत्ति है वही सुमत है वही सुगति है वही सदा उन्नति है शांतिदाता नमो नमो नमः है राम भा भ्राता नमो नम अवध के ताता नमो नम जगत के त्राता नमो नम रोम रोम में इस दर्शन से मेरे मोद लहर छाई जन्म के तारत हुआ मेरा निरखे छोटा रघुराई धन्य धन्य है स्वार्थी जग में भरत लाल जैसा भाई ऐसे ही भाई से इज्जत आय दे है पाई धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरत लाल जैसा भाई इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत रणजेत के लगभग हुए रजनी इधर व्यतीत रहन सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप नरलीला हित प्रगट में करने लगे विलाप देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर आय विधाता किस तरह हृदय धरी यह धीर क्या जाने उस द्रोणागिर तक जा सका कपिराई को डूबाह कहीं राह ही मे योद्धा है लज्जा आई हो यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है तब तो विदना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है पुत्राधिक सब पालते मुह देखे की नीत भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत कारण वस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो है एक लहू जब दोनों काम तो आए क्यों कर जोश नहीं भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलत्र हजार लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार इस भाईचारा को देखो जब भाई पर दुख आया है तो इस युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गवाया है इस भाई भाईचारे को देखो जब भाई पर दुख आया है तो इस युद्ध स्थल में पहले निज प्राण वह गंवाया है भाई जब मरा दिया फिर मैं तो लाख लाख धिकार मुझे वह तो बलिहार हो चुका है अब होना है बलिहार मुझे संसार देख ले अदा किया हके अपना क्यों कर भाई ने आया था काल मुझे लेने ले लिया शेष पर भाई ने बलिहारी है स्मरने पर दे डाला जीवन प्यारे को मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाई भाईचारे को पहले तो मिलना कठिन जब उजियाला भ्रात फिर वह भी सौमित्र सायम वाला भ्रात वनवास मिला था जब मुझको तब उबल उठा था भाई यौ भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई मैंने तो मां की आज्ञा से शाही पौशाक उतारी थी पर इसने तो भ्रात भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे मेरे ही सुख को वन के दुख इसने मस्तक पर धारे थी सेवक भी था रक्षक भी था पालक भी यही भ्राता था खाने को फल पीने को जल हर रोज वनों से लाता था आदर्श बना जो औरों को मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा अ दुनिया तो बतला दे। देखा है कहें भ्रात ऐसा लक्ष्मण से भाई को कोकर धिक्कार राम के जीने में हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़े से आ जायब मेरे सीने में या छोटा और बड़ा मैं हूँ अनुचित इस इसका मरना पहले हे काले से पीछे लेना मुझको समाप्त करना पहले या यह अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए इतना कहोस देह पर खाकर गिरे पछाड़ फिर चौके फिर गिरे फिर कहा कले जा फाड़ तारे फीके पड़ चली बीत चली है रात मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे हो बरात तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यह भाई है अब जब सेवा का में हुआ तब तुमको निद्रा आई है तेवा है युद्ध स्थल में द्रावण का मान घटाना है मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें करना है रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है जैसे अवधपुर में जाकर माता को मोह दिखलाना है तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम